बुद्धि ई का विचार पंचता उत्पन्न सकल संसार पहले आरंभ घट पर चा करो निष्पति नरवई बोधकंता श्री गोरख जती पहले आरंभचाणो काम क्रोध अहंकार मन माया विषय विकार हंसा पकड़ी घात जिनी करो तृस्नाथ जो लोभ परहरो छांडो दंद रहो निरदंद जो अलंगन रहो अबंध सहज जुगती ले आसन करो तन मन पवना दृढ़ करी धरो चितो जुगत जो जीवन काका छाणोत मत बैद जंत्र गुटिकाघात पाखंड जड़ी बुटी का नाभ जिनले हु दुआर पाप जिनी दे होम भन मोहन बेसिकरण छाणो चाट सुनो हो जोगे सरो जोगारंभ कि बाट और दशा पर हरौ छत्तीस सकल विधि ध्यावो जगदीसम बहुविधि नाटारंभ निबारी काम क्रोध अहंकार ही जारी नैन महारस फिनी देश जटाभार बध जिनकेस रूख विरखबाड़ी जिन्होंबाण खोदी जिनी मरौ टूटे पवना छिद काया आसन दिढी करो बसराया तीर्थ वरत कद जिनी करो गिर पर्वताम चढ़ी प्राणमती हर पूजा पती जप जिनी जाप जोग माह विटंब छाणो बै दबणज व्यापार पढ़ा बा, गुणीबा लोकाचार बहुचे ला का संग निवार उपाधि मसाण बाद विष्टारी ये तहिये प्रतीक्ष काल रहो रहो की रहो भुवाली सभा भे मण्डोमति ज्ञान गूंगा गहिला हि रहो अजान की आस भिषा भोजन परभयुदासयन गोटिका निवारी रिधि पर हरों सिद्धि लेहु विचारी परी सुरापान अरुभंग तय उपज नान नारी सारी कि तीनु सतगुरु पर हरी आरम्भ खट परचै निस्पति बोध कथंत श्री जति जज मर्त बे कुल को हासिल करे है आखिर एक कतरा न देखा जो दरिया न हुआ होगा एक बूंद भी ऐसी नहीं है अस्तित्व में जो आज नहीं कल सागर ना हो जाए अंश अंशी हो जाता है खंड अखंड हो जाता है सीमित असीम हो जाता है एक बूंद भी ऐसी नहीं है जिसकी नियति में सागर होना न हो तो फिर एक मनुष्य भी कैसे हो सकता है जो परमात्मा होने से वंचित रह जाए परमात्मा होना मनुष्य का स्वभाव है जैसे बूंद सागर हो सकती है ऐसे मनुष्य सीमाओं से मुक्त हो जाए तो परमात्मा हो सकता है मनुष्य परमात्मा है सिर्फ सीमाएं गिराने की बात है मनुष्य के परमात्मा होने में और कोई बाधा नहीं हमने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी हमारी खींची हुई रेखा है हम उस रेखा के बाहर नहीं जाते हमने ही दीवार बना ली हमने ही सुरक्षा का आयोजन कर लिया है हम ही ज्ञात में आबद्ध हो गए हैं अज्ञात पुकारता है पर भय के कारण हम यात्रा पर नहीं निकल पाते योग की यात्रा अज्ञात की यात्रा है लेकिन अज्ञात की यात्रा पर तो वही जाएगा जो ज्ञात से थक गया तुमने जो जाना है उससे मन भरा अगर मन भर गया है तब तो परमात्मा तक जाने का कोई सवाल नहीं उठता परमात्मा तुम्हें मिल ही गया मन भर जाने का नाम ही तो परमात्मा का मिलना है मन भरा नहीं मन जरा भी भरा नहीं खाली का खाली है सिर्फ आशाएं कल भर जाएगा परसों भर जाएगा उलझाए रखती सिर्फ आश्वासन झूठे जो कभी पूरे नहीं होते किसी के कभी पूरे नहीं होते कल मैं एक लोकप्रिय गीत सुन रहा था जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला ऐसे लोग कभी नहीं हुए जिनके प्यार को प्यार मिला हो इस संसार में कभी कोई तृप्ति को उपलब्ध नहीं हुआ जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम ख्वार मिला बिछुड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ किसको फुर्सत है जो था मे दीवानों का हाथ हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला इसको ही जीना कहते हैं तो यूँ ही जी लेंगे उफना करेंगे लपसी लेंगे आंसू पी लेंगे गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला ऐसे लोग कभी हुए ही नहीं यहां तो जिसने भी कलियां मांगी हैं उसी को कांटों का हार मिला है इस संसार में कांटों के सिवाय कुछ और है ही नहीं हां दूर से फूल दिखाई पड़ते पास आने पर कांटे सिद्ध होते जो नहीं मिला है प्यारा लगता है जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है अभाव में आकर्षण है दूर के ढोल सुहावने योग की यात्रा पर तो वही निकलेगा जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि यहां सुख मिलना संभव नहीं सुख असंभव है संसार में क्योंकि संसार का अर्थ होता है यात्रा, अपने से बाहर जाना और अपने से बाहर जाके कोई कभी सुख को उपलब्ध ना हो सकेगा क्योंकि जितने तुम अपने से दूर हो जाओगे उतने ही स्वभाव के प्रतिकूल हो जाओगे और स्वभाव में डूब जाना सुख है अपने स्वामे निमग्न हो जाना सुख है स्वभाव सुख है विभाव दुख है तो जितने तुम अपने से दूर जाते हो धन में पद में प्रतिष्ठा में उतने ही तुम दुखी होते चले जाते हो संसार का अर्थ ये वृक्ष नहीं ये चांतारे नहीं संसार का अर्थ है मन की बाहर जाती हुई दौड़ बहिर्यात्रा संसार है अंतर यात्रा धर्म है जरा अपने जीवन को गौर से देखो विचारो तो ही गोरख के ये अमृत शब्द समझ में आ सकेंगे गोरख के ही क्यों समस्त बुद्ध पुरुषों के वचन इसलिए तुम्हारे काम नहीं आते कि तुमने अपने जीवन का निरीक्षण नहीं किया अभी भी तुम्हारी आशाएं शेष हैं अभी भी तुम्हारी आशाएं खंडित नहीं हुई हैं धोखा है तमाम बहरी दुनिया देखेगा तो ओठ तरन होगा दिखाई पड़ता है जल लहर ले रहा पर दूर से दिखाई पड़ता है मृग का है और जब पास जाओगे ओठ तर भी ना हो सकेंगे कंठ तक पहुंचने की तो बात दूर ओठ भी तर ना हो सकेंगे सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी दुख में ख्वास दिल में तू बोता है क्या इस जमीन पर हरियाली कभी होती ही नहीं तू नाहक ही इच्छाओं के बीच बोरा है अपने दिल में बहुत पछताएगा ये बीज कभी अंकुरित तो होते नहीं सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी दुख में खायस दिल में तू बोता है क्या क्यों बोए चले जाते हो नई नई आकांक्षाओं के बीच पुराने बीज नहीं उपजते तो तुम नए बीज बो देते हो ऐसा जन्मों जन्मों से कर रहे हो पास के गए पे एक बूंद ना हाथ लगे दूरसों दिखात मृग तृष्णा में पानी है शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को न संग पर जानी पर अंबर में नीलिमा समानी भाव में अभाव है अभाव में धो भाव भरियो कौन कहे ठीक बात काहू न न जानी बहुत उलझन है इस जगत की भाव में अभाव है जो होता है वो तो भूल जाता है जो है वह तो दिखाई नहीं पड़ता भाव में अभाव है अभाव में धो भाव भरियो और जो नहीं है उसमें हमारे भाव उलझे रहते जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम अटके हो ये बात को तुम जान के तो हैरान होगे लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हम अटके अटके हैं गलत जो तुम्हारे पास है उसमें तो तुम जरा भी नहीं अटके हो जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें अटके हो तुम्हारे पास दस हजार हैं उनमें तुम नहीं अटके हो दस लाख जो अभी तुम्हारे पास नहीं है उनमें तुम अटके हो तुम ये दस हजार छोड़ भी दो तो कुछ लाभ ना होगा जब तक वे दस लाख ना छूट जाएं जो तुम्हारे पास नहीं ये बड़ी ज्यादा उल्टी सी बात मालूम होगी कि जो नहीं है उसमें हम उलझे जो पत्नी तुम्हारे पास है उसमें तुम नहीं उलझे हो उससे तो तुम कब के मुक्त हो गए हो उसे तो तुमने देखना ही बंद कर दिया है उसे तो तुम पहचान भी ना सकोगे कितने दिन हो गए कितने वर्ष जब से तुमने पत्नी को देखा नहीं है भर आंख अपनी पत्नी को देखता ही कौन दूसरों की पत्नियों को लोग देखते जो तुम्हारे पास नहीं है उससे तुम उलझे हो अभाव ने उलछाया है इसलिए सदगुरु का बड़ा बेबूझ काम है वो तुमसे वही छीन लेता है जो तुम्हारे पास नहीं और तुम्हें वही दे देता है जो तुम्हारे पास है पास जाके पाओगे बूंद भी नहीं है वहां जहां सागर लहराता मालूम पड़ता था यह धोखा ऐसे है जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है बस दिखाई पड़ता आकाश का कोई रंग नहीं है आकाश कोई वस्तु थोड़ी है कि उस पर रंग पोता जा सके आकाश तो शून्य का नाम है शून्य को कैसे रंगोगे आकाश नीला दिखाई भर पड़ता है शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को नसंग पर जानी पर अंबर में नीलिमा समानी पक्का प्रमाण है इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि आकाश में कोई रंग नहीं होता लेकिन फिर भी नीला दिखाई पड़ता है और मरुस्थल में जब तुम प्यास से विदग्ध हो रहे हो तुम्हारी प्यास ही मृग मरीचिकाएं पैदा कर लेती और साधारण आदमी की छोड़ दो असाधारण पुरुष भी मृग मरीचिकाओं में पड़ जाते राम तक स्वर्ण मृग को पकड़ने निकल पड़े स्वर्ण मृग होते कभी हुए कथा प्यारी सीता को गमा बैठे राम रावण के कारण नहीं स्वर्ण मृग को खोजने निकल पड़े इस कारण अगर तुम मुझसे पूछो तो रामण ने सीता चुराई ये बात गौण है राम ने सीता गमाई ये बात महत्वपूर्ण है थोड़ा सोचो तो तुम भी होते तो सोचते कि कहीं सोने का मृग होता है कभी हुआ है लेकिन स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा चले राम खोज पर उठा लिया धनुषवान। छोड़ गए सीता को जो था उसे छोड़ गए उसके लिए जो नहीं और जो कभी हुआ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता है बुद्धि जिसके बिल्कुल विपरीत है विचार जिसके विपरीत है समझ जिसके विपरीत है वो स्वर्ण रक्त को खोजने चल पड़े मगर कथा प्रीति कर ऐसे ही तो हम सब भी स्वर्ण रख को खोजने निकले हैं और सीताओं को गमा बैठे सीता यानी तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे पास है उसे तो तुम भूल ही गए हो उसकी तरफ तो पीठ कर ली चले स्वर्ण मृग की तलाश में पद प्रतिष्ठा धन गौरव ये सब स्वर्ण मृग है जो कभी कभी हुए हैं हैं होते है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है यह नुमाइश सुराप की सी है चश्मेदिल खोल उस भी आलम पर की औकात खाप की सी है जरा अपना हृदय उस परलोक की तरफ भी खोलो क्योंकि यहाँ तो सब है जो सपने जैसा है चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर दिल की आँख उस सत्य की तरफ भी खोलो घूंघ हटाओ पर्दे उठाओ यहाँ की औकात खाब किसी है क्योंकि यहाँ की जो सत्ता है इस संसार की वो एक सपने से ज़्यादा नहीं हस्ती अपनी होबाप किसी एक बुलबुले जैसी हस्ती पानी का बुलबुला अभी बना अभी मिठा यह नुमाइश सुराब के सी है यह तो मृग जल जैसा प्रदर्शन चल रहा है झूठा मान लिया इसलिए है और लोग क्या क्या मान नहीं लेते हमारा सारा संसार हमारी मान्यताओं से निर्मित है हमने मान लिया है, सारी बात मानने की है और मान लिया है तो चले चले जाते हैं जिसने नहीं माना है वैसा वह हंसेगा जिस आदमी को धन की दौड़ लगी है उसके लिए धन सत्य है और जिसको धन की दौड़ नहीं लगी है वह हंसेगा कि तुम पागल हो धन का करोगे क्या धन से होगा क्या सब पड़ा रह जाएगा जिसकी मान्यता नहीं है वह बड़ा हैरान होता है कि तुम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो लेकिन जिसकी मान्यता है उसकी आंखों में नशा है वह होश में नहीं यह संसार हमारी कामना हमारी तृष्णा हमारी दौड़ हमारी महत्वाकांक्षा का परिणाम है और जो इस महत्वाकांक्षा के ज्वर से नहीं जागेगा वह कभी पहचान न पाएगा स्वयं को स्वयं को जाने बिना कोई सुख नहीं स्वयं को जाने बिना कोई संगीत नहीं स्वयं को जाने बिना कोई अमृत का स्वाद नहीं ये सूत्र उसी अमृत की तलाश के लिए है सुनो हो नरवे शुद्ध बुद्धि का विचार गोरख कहते हैं ए सम्राटों तुम्हें सम्राट कहते हैं याद रखना क्योंकि हो तो तुम सम्राट मान लिया है तुमने कि बेगमंगे हो हो तो तुम मालिक मान लिया कि गुलाम मान लिया तो हो गए सुनो हो नरवे ए सम्राटों सुनो शुद्ध बुद्धि का विचार थोड़ी समझ की थोड़ी बोध की बात भी सुनो कि दौड़ते ही रहोगे कि भागते ही रहोगे रुकोगे नहीं रुक कर थोड़ा विचार ना करोगे कि बहुत दौड़ लिए कहां पहुंचे एक दफा पुनर्निरीक्षण करो पंच तत्ले उत्पन्ना सकल संसार ये तुम जिन चीजों के पीछे दौड़े जा रहे हो वहां कुछ भी नहीं है पांच तत्वों का खेल मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश इनसे यह सारा खेल निर्मित हुआ है इस खेल में कुछ भी नहीं और जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद इन पांच तत्वों के जो पार है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है ये पांच तत्व तो बनते हैं और मिटते हैं गिरते हैं और उठते हैं ये तो लहरें हैं इनके साथ तुम कभी आनंदित न हो सकोगे क्योंकि ये बन भी नहीं पाती कि मिट जाती इनके साथ तुम कैसे जी पाओगे ये क्षण है और जो क्षण है उससे दुख मिलता है तुम जरा उसे खोजो जो शाश्वत है और वह तुम्हारे भीतर बैठा है इस संसार को अगर देखो गौर से तो तुम्हें देखने वाले का स्मरण आने लगे और अगर इसे मूर्छा से देखो तो देखने वाला तो भूल ही जाता है उलझ गए दृश्य में जो उलझा दृश्य में वह भटका और जो दृष्टा में जागा वह पहुंच गया पहले आरंभ घट परचा करो निष्पति नरवे बोध कथन श्री गोरख जती गोरख कहते हैं ए सम्राटों तुमसे चार बातें कहनी गोरख अपनी पूरी जीवन चिंतना को इन चार बातों में ढाल देते पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति चार बातें पहला है आरंभ आरंभ का अर्थ है अभी तुम तो बाहर ही दौड़ते रहे हो तुमने अंतर यात्रा का आरंभ भी नहीं किया तुमने आंखें पीछे नहीं फेरी तुमने लौट के नहीं देखा जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है चित्त की दो दशाएं हैं आक्रमण आक्रमण यानी बाहर की तरफ प्रतिक्रमण यानी भीतर की तरफ आक्रमण यानी दूसरे पर प्रतिक्रमण यानी अपने पर यह जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है लौट आओ अपने पर लौट आओ इसी को जीसस ने कन्वर्शन कहा है कन्वर्शन का अर्थ नहीं होता कि कोई हिंदू ईसाई हो जाए कि कोई ईसाई हिंदू हो जाए ये कोई कन्वर्शन है कन्वर्सन का अर्थ होता है बहर यात्रा अंतर यात्रा हो जाए तुम मंदिर बाहर न खोजो भीतर खोजो तुम बाहर के तीर्थों पर मत जाओ तुम भीतर स्नान करो तुम ध्यान में डुबकी लो तो जीवन में क्रांति शुरू होती उस क्रांति को गोरख कहते हैं आरंभ तभी तुम्हारा मनुष्य होना शुरू हुआ इसलिए कहते हैं आरंभ पशु भी बाहर जीते हैं पौधे भी बाहर जीते हैं सिर्फ एक मनुष्य है इस पृथ्वी पर जो भीतर भी जी सकता है उसकी ही यह संभावना है जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है बाहर तो सभी दौड़ते हैं इसमें कुछ खूबी नहीं तुम्हारे जीवन में महिमा प्रारंभ होती है उस दिन जिस दिन तुम भीतर लौटना शुरू होते हो हुए गौरवान्वित हुए महिमान्वित हुए मनुष्य तुम्हारे भीतर जन्म हुआ आत्मा का तुम्हारे भीतर परमात्मा की तलाश शुरू हुई और यह बड़ी से बड़ी क्रांति है और कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं अंतर क्रांति उसको कहते हैं गोरख आरंभ वो कहते हैं कि सुनो ए सम्राटों तुमने अभी अपने साम्राज्य का आरंभ भी नहीं किया जिस संपत्ति के तुम मालिक हो तुमने पहली कोदाली भी नहीं मारी उस खजाने को खोदने के लिए दूसरा घट घट का अर्थ होता है घड़ा ये जो शरीर है ये घड़ा है घट है मंदिर है इसके भीतर मालिक छिपा है इस घट के भीतर आकाश छिपा है घट में ही मत उल्चान क्योंकि जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर इतनी छोटी चीज नहीं है जितनी तुमने समझी शरीर बड़ा रहस्यपूर्ण है शरीर अपने आप में एक संसार है वैज्ञानिक कहते हैं एक एक शरीर में कम से कम सात करोड़ जीवाणु इसलिए हमने इसको पुरुष कहा है आत्मा को क्योंकि शरीर को पुर कहा है नगर बसा हुआ नगर बंबई भी छोटी है कलकत्ता भी छोटा है कलकत्ते की आबादी एक करोड़ तुम्हारे शरीर की आबादी पांच करोड़ पांच करोड़ जीवाणु पांच करोड़ जीवंत कोष्ठ तुम्हारे शरीर का निर्माण करते ये कोई छोटी घटना नहीं है सिर्फ शरीर की छोटी सी सीमा को देख के भ्रांति में मत पड़ जाना अब तो तुम्हें जानना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति की खोज की अणु तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अणु का विस्फोट हो तो 90 सेकंड में एक लाख आबादी वाला हिरोशिमा राख हो गया। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता उसमें इतनी विराट ऊर्जा छिपी हो सकती है तो देह तो बहुत बड़ी है इसमें बड़ी विराट ऊर्जा छिपी है इसके बड़े रहस्य अगर तुम अंतर की तरफ मोड़ोगे तो पहला परिचय तो देह से होगा क्योंकि देह मंदिर है अगर मंदिर में जाओगे तो पहले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ोगे मंदिर की दीवारें पार करोगे द्वार से गुजरोगे अंतरग्रह में पहुंच पाओगे इसलिए पहले तो अंतर यात्रा शुरू करो फिर इस घर से परिचित हो नहीं तो मालिक से मिलना ना हो सकेगा स्वाभाविक है इस देह का विरोध मत करना इसको सताने मत लग जाना नहीं तो समझ ना पाओगे यह प्रभु का बड़ा प्यारा वरदान है इसको दबाना मत सताना मत परेशान मत करना क्योंकि इसको दबाना सत्यना परेशान करना प्रभु का इनकार नास्तिकता है आस्तिक तो परमात्मा को धन्यवाद देगा कि कैसी प्यारी देह दी मिट्टी में भी कैसा रूप भरा पंच तत्वों में भी कैसा जादू परमात्मा जादूगर उसके जादू की सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारी देह वैज्ञानिक कहते हैं जितना काम देह में होता है अगर हमें किसी कारखाने में करना पड़े तो चार मील तक उसकी आवाज गूंजेगी अभी तक हम उपाय नहीं खोज पाए विज्ञान ने बहुत गति कर ली जमीन से आदमी को चांद पर तो उतार दिया अनुबम का विस्फोट किया और अब इतने अनुबम हमारे पास इकट्ठे हैं कि हम सारी पृथ्वी को भस्मीभूत कर सकते हैं एक बार नहीं है, हजार बार विज्ञान के इस परम विकास के बावजूद भी विज्ञान अभी इसमें सफल नहीं हो पाया है कि रोटी को खून में बदल दे रोटी को खून में बदलना अभी संभव नहीं हो पाया यह जादू तुम्हारी देह में घटता है और इतना ही नहीं कि रोटी खून बनती है मांस बनती रोटी तुम्हारा मस्तिष्क भी बनती रोटी तुम्हारा विचार भी बनती रोटी किसी अपूर्व द्वार से तुम्हारी चेतना को भी प्रज्वलित रखती इसलिए तो कहा भूखे भजन ना हो गोपाला भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता भूखे आदमी के पास भजन करने योग ऊर्जा नहीं होती भजन के लिए पेट भरा होना चाहिए इसलिए जो देश गरीब हो जाता है वहां भजन खो जाता या भजन झूठा हो जाता इस देश में भजन कभी सच्चा था क्योंकि देश संपन्न था कम से कम रोटी रोजी लोगों को मिल जाती थी कोई भूखा नहीं मर रहा था उन दिनों बुद्ध पैदा हुए महावीर पैदा हुए गोरख पैदा हुए पतंजलि और कृष्ण और हमने बड़ी ऊंचाइयां ली कम से कम लोग भूखे नहीं थे समृद्ध थे ऐसा मैं नहीं कहता हूं। कि उनके पास कोई संपत्ति का अम्बार था ऐसा नहीं कहता हूं लेकिन भूखे नहीं थे देह तृप्त थी भजन उठ सकता था जब कोई देश गरीब होता है तब वहां कम्युनिज्म उठता है धर्म नहीं तब लोग मारने मरने को उतारू हो जाते तब घेराव होते हैं हड़तालें होती हैं दंगे फसाद होते हैं हत्याएं हिंसाएं होती हैं तब भजन नहीं उठता भूखा आदमी हिंसा कर सकता है प्रेम नहीं भूखा आदमी क्रुद्ध होता है भूखा आदमी करुणावान नहीं हो सकता इसलिए मैं तुमसे कहता हूं यह देश अगर ज्यादा दिन गरीब रह गया जैसा कि इस देश के नेताओं ने तय कर रखा है कि ये गरीब रहे अगर ये देश ज्यादा दिन गरीब रह गया तो इस देश में सिवाय कम्युनिज्म के और कोई संभावना न रह जाएगी जाने अनजाने ये देश कम्युनिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है ले जाने वाले शायद इस बात से परिचित भी ना होश भी ना हो उन्हें शायद वे तो यही कोशिश कर रहे हैं कि देश कम्युनिस्ट ना हो जाए मगर तुम्हारी कोसों का सवाल नहीं है अगर देश गरीब रहता तो कम्युनिज्म के सिवाय कुछ और हो नहीं सकता भजन नहीं पैदा हो सकता जल्दी करो इस देश की दीनता दरिद्रता इसकी भुखमरी मिटानी ही होगी नहीं तो एक बड़े गड्ढे में गिरेगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाना कठिन बात नहीं थी एक बार ये देश अगर कम्युनिस्ट हो गया तो फिर ये गुलामी की जंजीरें तोड़ना असंभव करीब करीब असंभव है रूस जैसा देश नहीं तोड़ पा रहा है तो हम तो तोड़ ही नहीं पाएंगे हम तो बड़ी आसानी से गुलाम हो गए थे और हम तो हजारों साल तक आसानी से गुलाम रहे और कम्युनिज्म तो भयंकर गुलामी हा रोटी मिल जाएगी और आत्म छिन जाएगी मगर उस कीमत पर रोटी लेना बड़ी ग्लानी की बात होगी रोटी पैदा की जा सकती है थोड़ी समझ की जरूरत है रोटी पैदा करना कठिन नहीं है लेकिन मूर्ता इतनी पुरानी हमारी हो गई है कि जिन कारणों से हम गरीब हैं उन्ही कारणों को हम बढ़ाए चले जाते हैं और जिन कारणों से हम गरीबी मिटा सकते हैं उन्हीं कारणों के हम दुश्मन हैं। इंदिरा की पराजय के पीछे यही कारण था कुल कारण इतना था कि उसने बड़ी चेष्टा की इस बात की कि, कि किसी तरह देश की जनसंख्या पर नियंत्रण आ जाए क्योंकि उसके अतिरिक्त ये देश कभी अमीर नहीं हो सकता अमीर होना तो दूर भरपेट भी नहीं हो सकता वही उसकी हार का कारण बना इंदिरा की हार का कारण कुल जमा इतना था कि इस देश के ऊपर किसी तरह भी अनिवार्य रूपेण संतत नियमन थोपने की कोशिश की संतत नियमन थोपना ही होगा तो ही यह देश गरीबी से बच सकता है साठ करोड़ आबादी हो गई इस सदी के पूरे होते होते एक अरब आबादी होगी इस देश की हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम एक अरब आबादी का पेट भर पाएंगे लोग रोज भूखे होते जाएंगे और जितने भूखे होते जाएंगे उतने क्रुद्ध होते जाएंगे और जितने क्रुद्ध होते जाएंगे उतने कम्युनिस्ट होते चले जाएंगे अपने आप यह अनिवार्य प्रक्रिया है इंदिरा की हार इसलिए हुई कि इंदिरा ने सचमुच ही कुछ ठीक काम करने की चेष्टा की थी और वो काम ऐसा है कि जबरदस्ती ही करना होगा नहीं तो होने वाला नहीं अगर तुम लोगों पर छोड़ दो तो लोग तो मानने को रांची नहीं लोगों को फिक्र ही नहीं लोगों को बोध ही नहीं वो कहते हैं परमात्मा देता है बच्चे हम कौन है रोकने वाले वो बच्चे पैदा करते जाएंगे चूहों की तरह बच्चे पैदा करते जाएंगे और देश रोज गरीब होता चला जाए उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं जबरदस्ती ही रोकनी पड़ेगी ये बात तो ही रुकेगी नहीं तो नहीं रुक सकती इसको अनिवार्यता रोकना पड़ेगा लोगों को बुरा भी लगेगा क्योंकि उनकी पुरानी आदतों पर बाधा पड़ेगी जिस आदमी को इसमें ही मजा था कि उसके कितने बच्चे उस पर अगर रोक डाल दोगे कि दो या तीन बस तो वो नाराज हो जाएगा क्योंकि उसके पिता ने तो बारह बच्चे पैदा किए थे और वो दो या तीन बस ये तो उसकी परंपरा में कभी होते नहीं रहा इससे पंडित पुजारी भी नाराज होते हैं मुल्ला मौलवी भी नाराज होते क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही उनको फिक्र इस बात की कि मुसलमान कम ना हो जाए उनको फिक्र इस बात की कि हिंदू कम ना हो जाए जैनियों को फिक्र इस बात की कि जैन कम ना हो जाए उनकी संख्या कम हो गई तो उनकी ताकत कम हो जाएगी किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि तुम सब अपनी संख्या बढ़ा लोगे मुसलमान भी ज्यादा हिंदू भी ज्यादा जैन भी ज्यादा ये पूरा देश मर जाएगा ये सारे पंडित पुरोहित मौलवी सब जुड़ के इंदिरा को हराने में सहयोगी हो गए यह आकस्मिक नहीं था इंदिरा का कसूर अगर कुछ था तो एक था कुछ ने एक ठीक काम करने की चेष्टा की जो इस देश की रूढ़िग्रस्त मनोदशा को अच्छा नहीं लगा इंदिरा को हटाके तुमने बुढ्ढे ठुड्डों को बिठा दिया जिनसे कोई आशा नहीं जिनकी कोई क्षमता नहीं जिनके साथ देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता लेकिन सब इकट्ठे हो गए सारे प्रतिक्रियावादी सारे प्रतिगामी इस देश की सारी मूर्ता इकट्ठी हो गई अब तुम देखते हो कि कैसा चमत्कार हुआ सारी राजनीतिक पार्टियां जिनके सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है, जिनकी विचारधाराओं में कोई तालमेल नहीं सब राजी हो गए इकट्ठे हो गए इतने अवसरवादी दुनिया में तुम कहीं भी ना पाओगे जिन्होंने अपनी सब सिद्धांतवादिता अपने सारे दर्शन अपनी सारी बड़ी बड़ी बातें एक क्षण में सत्ता के लिए उतार कर रख दी समाजवादी और कांग्रेसी और जनसंघी इकट्ठे हो गए यह आश्चर्य की बात है मगर आश्चर्य की नहीं भी मुसलमान हिंदू सभी की पुराणवादिता सभी की रूढ़िवादिता को चोट पड़ रही थी इस देश ने जैसे तय ही कर लिया है कि गरीब रहना अगर गरीब रहना है तो भजन के पैदा होने की अब कोई संभावना नहीं